ंचा विवाद अध्यासित पृथ्वी उद के प्रयत्नता धृदय गुरुत्व सदी अपित पृथ्वी और जल ये दोनों कैसा है प्रयत्नवता धृत प्रयत्न का आधारभूता ईश्वर के द्वारा धारित है गुरुत्व सदी अपातिका क्योंकि यह सब गुरुत्व रूपी गुण वाले होते हुए पतनशील नहीं रह गए हैं पतनशील हैं, क्योंकि गुरुत्व होते हुए कोई भी वस्तु हो उसको स्वभाव हो जाता है वो पतनशील रहता है यानी ये पतनशील स्वभाव वाले पदार्थ होते हुए अपतन है ये ज्ञापन करता है कोई ना कोई उसको धारण किया दृष्टांत जैसे आपने प्रयत्न पूर्वक अपने हाथों में आंवले को पकड़ रखे आंवले के बने आंवला ये आंवला हाथ में रखे हस्ता आमल का आचार्य ना आमल आमला हाथ में पकड़े हैं तो क्या है? इसे गिर नहीं गिरा नहीं तो उसका स्वभाव क्या है गुरु तो धर्म वाला होने से वो जरूर गिर जाता है ना वो गिरा नहीं इसका मतलब कोई न कोई प्रयत्न का आधार होता जीवात्मा के तरह वो धारित तो है प्रत्यक्ष हस्त आमल प्रयत्न आधार जीव के द्वारा और जल भी उस ईश्वर के द्वारा दृष्टान देते हैं तो कोई और भी नहीं होता है ना वेदांत में नहीं यहाँ तो धृति के दृष्टान्त दे रहे हैं वहाँ स्पष्टता तो है अत्यंत परोक्ष अंधावी भी पकड़ जाए आंवला है नींबू है टमाटर है समझ लेता है करके। धृति के लिए आपने धारण किया है उसको ये प्रतिष्ठ हो गए ना कि ये गुरुत्वस्तु वाला वस्तु वाल अपतन होता है तो कोई प्रयत्न आधार पुरुष के द्वारा धारित होगा तभी गिरेगा ये प्रत्यक्ष दृष्टान स्वीकृत सम्मत है इस दृष्टांत के आधार पर ईश्वर सिद्ध कर दिया समस्त ब्रह्मांड जितने भी हैं यहां पक्ष में विवाद तो ही ले रहे हैं वाद विवाद ईश्वराचार्य यदि पूर्वाचार्य सब लोग क्या लेते हैं चित्त्या ब्रह्मांड पर सबको ले लेते हैं लेकिन वो स्वरूपा दोष आ जाए पक्ष ही कलेष उभय स्वीकृत है ना आप ब्रह्मांड में सारी चीजें हो गई जो आपके हाथ पे पकड़ा हुआ भी आ गया उसी में ही पक्ष कोटे में चला जाएगा फिर दृष्टान्त नहीं रहेगा सिद्ध, भी है। पक्ष की एक देश सिद्ध है। सर्व, सर्वमत स्वीकृत हो जाएगा तब पक्ष की बता है संदिग्ध साधि वाला सिद्ध साधि वाला तो होना नहीं चाहिए ये सब दोष को ध्यान में रखते हुए जान बुझ करके प्राचीन आचार्यों के विरुद्ध में मान कारण बुद्धि लगा करके सही सही पक्ष बना दिया विवाद पृथ्वी ये विशेषता विवादी पूर्वाचार्यों ने भी जहाँ अनावश्यक पक्षों को विशाल बना लिया उसको भी कटौती करके जो उचित है उतनी ही रखा वाद्य वादेश्वर वाद की विशेषता है और इन्हीं के बाद में लोगों की अकल भी खुली ज्यादा इसलिए अपने नवी वेदांत वाले भी इनको ही रास्ता पकड़ा इन्हीं के रास्ते बेचालते सुखाचार्य वगैरह इन्हीं का अनुसारण करते हैं क्योंकि नहीं तो, तो भागव स्वरूपा सिद्धि दोष होते हैं क्योंकि कोई भी हेतु है पक्ष में बिल्कुल नहीं है तो आश्रय सिद्ध माना जाता है पक्ष का एक देश में है एक देश में नहीं है तो भागा सिद्ध कहा जाता है हेतु का विशेषण नहीं घट रहा है तो विशेषणा सिद्ध कहा जाता है हेतु का विशेषांश नहीं घट रहा है विशेषा सिद्ध कहा जाता है उभया शि करता है तो शुद्धा सिद्ध कहा जाता है और उपाधिग्रस्त होता है तो व्यापक सिद्ध हो जाता है तो प्रकरण आप उत्तर संग्रह में सुने हैं, साल भर पहले तो सब भूल गए हैं इतने बातों को मन में रखते हुए इन्होंने कहा विवाद पृथ्वी उदके दो चीज लीजा आप कहे ठीक है ईश्वर तो हो गया चार अनुमान से चार अनुमान को लेकर के सृष्टिया कर्म मूर्त पदार्थ ये तो लिया था ना सृष्टिया कर्म को ले लिया मूर्त पदार्थ को ले लिया और तीसरा क्या था भारतव परमाणुगत गंध को लिया था पृथ्वी के गंध पृथ्वी परमाणु के गंध वो प्रयत्नाधार जन्य है क्यों जन्यवा चौथे में आपने कहा धृति को लिया तो पहला वाला सृष्टि आदि सृष्टि और प्रलयात्म कर्म दूसरे वाला मूर्त पदार्थ विवाद मूर्तम पृथ्वी जल तेज वायु और तीसरा गंध पृथ्वी के परमाणु गंध चौथा पृथ्वी और उदक दोनों धुती रूपी आधार पर लेकर दिया अब ईश्वर का ज्ञान के चर्चा ऐसा जो ईश्वर है उसका ज्ञान नित्य क्या नित्य है ईश्वर ज्ञान दिष्ठ व्यतिरिक्त तत्व सती ईश्वर ईश्वर ज्ञान कैसा है दिष्ट व्यतिरिक्त तत्व सती दो पदार्थ स्थित होने वाला संयोग को दिष्ट कहते हैं दिष्ट किसे कहा जाता है जो दो पदार्थों तो में दो दोषी थी दो, दो दिष्ट दिष्टा, जो दो में रहे उसका नाम दिष्ठ ऐसे कौन है संयोग विभाग द्वित्व संयोग क्या रहता है हमेशा दो में रहता है विभाग दो में रहता है द्वित्व दो में रहता है पृथक्व दो में रहता है दो में रहने वाले का नाम दिष्ट होता है और जो दो में नहीं है वो दिष्ट में रहने वाले गुणों से भिन्न क्योंकि दुष्ट व्यतिरिक्त दृष्ट हो गया इसलिए कौन संयोग विभाग पृथक्वित इनसे भिन्न गुण है ना ये कौन सा ज्ञान ज्ञान क्या चीज है वो दृष्टि में रहने वाला है क्या नहीं दृष्टि में रहने वाले हैं संयोग विभाग प्रतत्व उससे भिन्न गुण है दुष्ट व्यतिरिक्त तत्व आगे के नहीं पक्ष में और ईश्वर में रहने वाला वस्तु है इसलिए बाकी अन्य जितने भी गुण लोग वो गा रहते हैं ईश्वर से भिन्न में भी रह जाते हैं रूप रसगत प्रसाद जितने भी गुण गिन और गए सब क्या है ईश्वर से भिन्न भी में रहने वाले वस्तु होने से उनमें अत्यवृत्त हो गया अतय हेतु बनाया दुष्ट व्यति दृष्टान क्या है तदगत महतवर गये आश्रित तो, परम परिमाण के समान ईश्वर ही व्यापक है न बाकी सब अव्यापक है पृथ्वी जल तेजवायु आकाश काल दिग्ध मन ये सब क्या है और व्यापक है केवल तो आत्मा व्यापक है यदि व्यापक है, तो हम कहा लेते हैं आकाश में नहीं है खुद ही मानते ना आकाश को काल को दिख को भी विभूषक से कहा है वो भी व्यापक है लेकिन वो सब दिष्ट गुण वालों से भिन्न गुण वाले नहीं है दिष्ट गुण से ही विशिष्ट वाले में और रहने वाले हैं इसीलिए कहते हैं दिष्ट व्यतिरिक्त ईश्वरी तत्व तदगत महत्व कर दिया ईश्वर में आश्रित में परमहत्व ने व्यापक रूपी परिमाण के समान करता दिया व्यापक परिमाण विशेष है वह ईश्वर में जैसा रहता है वो भी कैसा है होता दृष्ट व्यतिरिक्त है वह और वह नित्यत्व भी है वो परमहत्व कैसा होगा व्यापक नित्य व्यापकत्व कभी विनाश नहीं होता ईश्वर में विद्यमान जो व्यापकत्व है वह नाश होता बाकी सारी चीज में कल्पित व्यापकत्व रहेगा सापेक्ष विनाशी होगा अब इससे ये व्यापक है उससे वो व्यापक उससे वो व्यापक है बोलते जाओगे व्यापकों गिंते जाओ, गिंते गिंते जो व्यापकत्व की जो पराकाष्ठा है वही ईश्वर निष्ठा व्यापक है उससे अधिक व्यापक कोई नहीं है नौप्यधिक तो न समाह उससे अधिक भी कोई नहीं उसके समान भी कोई नहीं इसलिए कहा गया है इसलिए उसको दृष्टान बना दिया तदगत महत्व न्ञान पीना प्रकरण कभी ज्ञानत्म अनित्ञान जीव ज्ञान वक्त सत प्रतिशत मान कर दिया ईश्वर का ज्ञान कैसा है अनित्य क्यों ज्ञान होने से जैसे जीव का ज्ञान जीव का ज्ञान क्या होता है अनित्य होता है ईश्वर का विज्ञान ज्ञानवादेव वह भी अनित्य सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल उसका अनुमान ठीक है पूर्व पक्ष कहते है, नहीं नहीं अंतर है। जीव का ज्ञान अनिथ्य क्यों तो कारण जन्य है। हमारे करणों से जन्य है ना और ईश्वर का अपनी पाद्रही पशत्य चक्षणत कर्ण इंद्रिया तो है नहीं वहां कारण जन्य है नहीं। इसे उसका इसका हम क्या करें उसके अनुमान उपाधि देंगे कारण सद्भाव कारण सदभाव उपादेह है पूर्व पक्ष का अनुमान कहे तो क्या है ज्ञानत्व हेतु वह ग्रस्त होने से वो दुष्ट हेतु हो गया तो सिद्धांति के हेतु शुद्ध बच गया ईश्वर ज्ञान बनाया ईश्वर ज्ञान कैसा है नित्यम वो कहता है ईश्वर ज्ञानमित्यम आपने लंबा छोड़ हेतु दिया दिष्ट व्यरिप्त्या ईश्वर निष्ठत् दिया ना दिक्कत व्यतिरिक्त सती ईश्वर निष्ठत् और वो दिया ज्ञान और प्रतिष्ठान क्या है जीव ज्ञान जीवि ज्ञानवत अब पूर्व पक्ष का इस ये सिद्धांत का अनुमान है काला वाला और दूसरा वाला पूर्व पक्ष है पूर्व पक्ष का हेतु है दृष्टान जीवन ज्ञानवाद इसमें हमने उपाधि दे दिया क्या उपाधि कारण सद्भाव कारण सद्भाव तो उपाधि अभी उपाधि जो हमारे हेतु को दूषित करने के लिए लाया था उसने अपना हेतु उसका ही हेतु दूषित हो गया अतः हमारा शुद्ध हेतु रह गया देवदत्त है ना देवदत्तस्य से देवत देवदत्त हंतु उद्यतो जीवते देवदत्त को मारने के लिए आया कौन यज्ञ अब मारने के लिए उद्यत यज्ञ को विष्णुदत्त ने मार डाला तो देवदत्त जिंदा रह गया कि नहीं रह गया वही हाल हुआ पाधी ने उस दोष को मार दिया असदेतु को अग्र हमारा सदेतु बना उपाधि कैसा सिद्ध हुआ शादी व्यापक में है। का व्यापक घटाओ यित व्यापक है कारण श्रद्धा नास्ती कहा साधन का अव्यापक भी हो गया हमारे द्वारा दिया उपाधि उचित ही है जीव का ज्ञान इंद्रिय संयोग आदि कारणों से जन होने के कारण अनित होता है और ईश्वर का ज्ञान किसी कारण जन्य न होने से अनित्य हो गया उपाधि साबित कर दिया प्रकरण प्रकरण प्रकरण के समने तो एक नाम है प्रकरण समाह तो और कोई कहे नहीं भाई ईश्वर ज्ञान भी कारण कारणजन्य तो क्या कहेगा कारण जनित्व को ईश्वर ज्ञान भी शुद्ध करना चाहता है ईश्वर ज्ञान कारण जन ज्ञान जीवन इसलिए ईश्वर का ज्ञान को भी वो से जन्य ही मानना चाहता ऐसे अनुमानों के आप उपाधि व्र नहीं दे सकते आगम में दोष देना पड़ेगा यशसे है तो प्रमाणांतरण बाधिता दोष ना उसको मां क्या विष्ण दिया था वन निर अनुष्ण द्रव्य किसने क्या अनुमान किया वन्नी ठंडा होता है अनुष्णा क्यों द्रव्य जलवत जल जैसा होता है जल भी द्रव्य है ठंडा है दृष्टान बिल्कुल ठीक दिया वहां द्रव्यत्व है और ठंडापन है और इसलिए वन्नी भी द्रव्य होने के नाते चल के समान वो भी ठंडा होगा किसने अनुमान किया तो उसको क्या करेंगे आप जो भी तर्क मानेगा ही नहीं कहते नहीं हम तो मानेंगे नहीं त्रवित्व है ना ऐसा अनुष्ठत्व है एक ही रात जो खोपड़ गरम-गरम आग रखता है हाथ पर कोयला रख दो जलता प्रमाण से अनुमान को खंडन करना पड़ता है जैसे अनुमान को अनुमान से खंडन होता है हनुमान को प्रत्यक्ष से भी खंडन कर सकते हैं हनुमान को भूमान से खंडन कर सकते हैं हनुमान को शब्द प्रमाण से खंडन कर सकते हैं और अब ऐसे कोई हट करता है ईश्वर ज्ञान भी कारण जन्य है ज्ञान होने से जीव को के समान ऐसे भी कोई अनुमान करता है उसके पहले हमारे पास क्या है आगम शब्द प्रमाण से बात करना पड़ेगा ईश्वर का जो ज्ञान है वह कारण यदि नहीं है ऐसे कहने वाला हमारे श्रोतिया अपानिपादो जवनो ग्रहिता श्वेता में नहीं दृष्टु दृष्टि विद्यते ये दृष्टा अपने आप के अंदर है आपका भी जो साक्षी है दृष्टि है वो कभी परिलोप नहीं होता अर्थात तो नित्य तो वो जो है आगम से बाधित हो गया आपका यह अनुमान तो सदर कारण जन को भी यदि आप ईश्वर ज्ञान निश्चित करना चाहेंगे तो आ, बाद, बाद हो जाएगा नहीं दृष्टुर दृष्टुरोपो दे दे को इति आगम द्वारा अन्यथा इस, इस, के भी इस को नहीं मानोगे तो वो हट करे नहीं हम आगम को मानते नहीं ये हम श्रुतियों को नहीं मानते हैं तब क्या होगा यदि कोई हट करे आप जो श्रुतियों को प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हम मानेंगे नहीं वो देखे प्रशंसा है अर्थवाद है तब प्रतिष्ठा प्रमाण है ईश्वर ज्ञान की जो कारण जन है नहीं कैसे निर्णय प्रमाण से प्रतिष्ठा से तो सिद्ध नहीं हो ईश्वर का ज्ञान हमको तो ईश्वर ज्ञान का पता ही नहीं है नित्य ज्ञानित है अनुमानों से करती को मानने को तैयार नहीं जिस अनुमान से हमने सिद्ध किया उस अनुमान को खंडन कर रहा है प्रत्यक्ष देखे है नहीं ईश्वर को नहीं देखे ईश्वर का ज्ञान क्या जाने समस्या तो यह है ना प्रतिष्ण से बाहित हो सकता आगम प्रमाण को मानता नहीं है तब उसको जिस चीज को मानता है ना उसी को काटना पड़ेगा पृथ्वी का रूप रस, गंध, स्पर्श सदा होता है परमाणु में रहने वाला भी रूप रस, गंध, स्पर्श अनित्य होता है लेकिन जल तेज वायु में रहने वाले अर्थात जल तेज, वायु के परमाणु में रहने वाले रूप रसगंध स्पर्श को क्या मानता है नित्य मानता है हम उसको लेकर खंडन कर, कर देंगे फिर हम कहेंगे आपके जलीय परमाणु का रूप भी अनित्य है पार्थिव परमाणु अब उसको हारना पड़ेगा यहां करके हार मानना पड़ेगा क्योंकि उसने भी ज्ञान सामान्य हेतु को लेकर बोल रहा है ना सामान्य हेतु को लेकर हेतु सामान्यांश को लेकर के आप किसी चीज की खंडन कर दोगे उसने ही ईश्वर ज्ञानम कारण जन्य क्यों ज्ञान सामान्य हेतु लिया बस हम भी कहेंगे जलीय परमाणु रूपम अनित्यम कोई विशेषण नहीं विशेषणी सामान्य पार्थिव परमाणु रूप जैसे वो खुद मानता है पार्थिव परमाणु कैसे हैं अनित्य रूपत्व हेतु है अतव तो जले परमाणु के रूप में भी जले परमाणु में भी हम सिद्ध कर देंगे ये भी अनित्य है कोई दिखा रहे अन्यथा जल प्रमाण रूप रूपिशा ये भी हम कह देंगे फिर तो सारे सिद्धांत भस्म हो जाएगा तुम्हारे। सारे सिद्धांत भंग हो गए ना कोई भी बात अब सिद्ध नहीं कर बल्कि इसके सि दिखाना चाह रहे हैं यदि कोई भी व्यक्ति सामान्य हेतु तो को लेकर विशिष्ट पदार्थ को करने की कोशिश करता है तो वो सामान्य तो सिद्धांत भंग कर सकते हैं विशिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए विशिष्ट हेतु तो ही प्रदान करना पड़ेगा सामान्य हेतु से काम चलता नहीं होता इसलिए हमने क्या किया विशिष्ट दिया था ईश्वर ज्ञानम नित्यम दृष्ट व्यतिरिक्त सती ईश्वर निष्ठत्व आत्मनिष्ठत्व तो नहीं कहा सामान्य आत्मत्व भी है पूरे विशेष हेतु बना दिया हमने उसको दृष्टि सती ईश्वर निष्ठत्व अच्छा उत्पादक सामग्री के अभाव में भी अनित्यत्व मान्य पर क्योंकि उत्पादक सामग्री नहीं है फिर भी अनित्य मान्य जबरस्ती यदि आगम प्रमाण सिद्ध हो गया ईश्वर के ज्ञान के उत्पाद तो कोई सामग्री नहीं है बिना सामग्रियों का ही उत्पन्न होता है यदि आगम प्रमाण इसका सिद्ध हो गया है फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो और कहोगे बिना कारण चिन्ह होने पर भी वो अनित्य हो। कारण अजनित वो अनित्य हो सकता है ऐसे जब कहता हुआ कि अनित्व सिद्ध करने के लिए जब आप सामग्री नहीं है फिर भी उसको कारणचिन्ह कहो और कारण जानता ही नहीं हट कर अन्य कारण है ऐसे लोगों के लिए उसकी मत का खंडन करने का रास्ता ढूंढना पड़ता है और उसको मारो तो का रूप को। जिसको वो नित्य मानता है उसको हम क्या करेंगे अनित्य से साबित कर देंगे पार्थिव परमाणु का रूप के समान रूप रूपी सामान्य हित को लेकर इस प्रकार से हो गया छा भी कारण सद्भाव उपाधि कह सकता हम यहाँ भी कारण सद्भाव उपाधि तब्यागनाथ बाधा या अभाव क्धि करने में कोई बालक तो है कारण सद्भावता को जैसे आप पृथ्वी के परमाणु का रूप की उत्पत्ति में कोई कारण माना ना उसी कारण को मैं कहूंगा पृथ्वी जलीय परमाणु रूप की उत्पत्ति में वही कारण मान लो कारण क्या वहां ईश्वर यहां भी वही कहूंगा ईश्वरी कर दिया किसने देखा तो है नहीं ना एक युक्ति से करते हैं केवल पृथ्वी के, के परमाणु गुरु स्पर्श बदलने से ही काम चल जाएगा जल रो जल रो का रस को बदलने की जरूरत नहीं है औपाधिक हो फर्क पड़ते रहेगा इसे जल का जो रस है मधुरता वो नित्य स्वाभाविक है वैसे कटुता आदि जो आ जाता है वो औपाधिकता है कहीं पार्थिव परमाणु में ऐसे उसको देखने को नहीं मिला कि पार्थिव परमाणु में देख आम है आम को आपने डाल दिया घास पूस वगैरह में वो पक गया पक गया तो उसका रूप बदल गया हरा था पीला हो गया रस बदल गया खट्टा था मधुर हो गया स्पर्श बदल गया पहले कठिन था अब मृदु हो गया रूप बदल गया रस बदल गया स्पर्श बदल गया गंदी बदल गया। पहले गंध कटु था और अब गंध भी सुगंध हो गया तो सारे बदल रहे हैं इसलिए कहते हैं पृथ्वी के परमाणु में ही सब बदल गया आम ही बदल गया इन युक्तियों के आधार पर उसका कहना है पृथ्वी के परमाणु पद बदलता है जल के परमाणु बदलते नहीं है तब तो हम कहते आप युक्ति अस्वीकार्य है क्योंकि हम कहेंगे वो भी कारण जन्य है रूप स्पर्शत्वाद प्रतिरूपवत पृथ्वी रसवत, इसीलिए और उसे कोई बाधक भी नहीं रह गया हमारे तर्क देने में भी कोई बाधक नहीं है अतएव जिस प्रकार से आप उपाधि को नहीं स्वीकार करके हमारे ऊपर दोष दोगे हमें तुम्हारे तो उपाधि देंगे और दोष को स्वीकार नहीं होगा ये तरस दोषो पर समान न पड़ा ईश्वर ईश्वर का ज्ञान है। ज्ञान कारण सद उपाधि ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उस उत्पादित सामग्री की भी कल्पना की जा सकती है कश्यापी साधना कश्यप कारण सामग्री का हम वहां भी कल्पना कर सकते हैं तुमने ईश्वर ज्ञान में कारण सामग्री कल्पना करने लगे हो श्रुति का विरुद्ध में उससे हमने भी क्या करा? जल के प्रमाणगत रूप में भी कोई ना कारण सामग्री को हम भी कल्पना कर सकते हैं और इसका बाधक को कोई नहीं रहेगा हमारे में तो बाधक है श्रुति बाधक सबसे प्रबल है श्रुति वह बाधक है और तुम्हारे जो है अनुमान जो दे रहे हैं जलीय परमाण रूप की अनितता के प्रति या कारण जन्यता के प्रति उसके बाद कोई आपके पास युक्ति नहीं रह गया ते मानना होगा ईश्वर ज्ञान नित्य है कारण जन्य नहीं है और आप इस सारे कार्यों को लेकर ईश्वर को सिद्ध करेंगे विवाद अध्यासितम जगत क्षितम कार्यम नित्य विशेष गुणाधार जन्यम इससे भी हम उस ईश्वर को नित्य ज्ञानवान सिद्ध कर देंगे वो नित्य ज्ञानवान ईश्वर है कितना बड़ा सृष्टि का निर्माण कोई नित्य ज्ञान के अलावा अनित्य ज्ञान वान के तरह उत्पन्न नहीं किया जा सकता अनित्य ज्ञानवान तो उत्पन्न थोड़े वो चीजें उत्पन्न करते करते रिटायर्ड हो जाता है कुछ कर नहीं पाता है कितना करेगा किस किस चीज का कर डिजाइनिंग करोगे आप भगवान जैसे से डिजाइनर कोई हो ही नहीं सकता ऐसे एक से पशु पक्षी क्या रंग बिरंग बना दिया है देखते जाओ कमाल हजारों प्रकार की बटरफ्लाई कितनी रंग बिरंग कौन डिजाइन कर सकता है आदमी का बस की बात है कोई कलाकार कल्पना नहीं कर सकता आप कल्पना करेंगे उसे पहले तैयार है संसार में भगवान इसे बना के छोड़ देता है आदमी के अहंकार को तोड़ देता है आप सोचे है हम ऐसा मकान बनाएंगे डिजाइन दार और अपने कल्पना पूर्व डिजाइन आप बनाओगे आप बनाना शुरू कर दिया मकान बनने से पहले कहीं आप दूसरे से जाओगे वो डिजाइन से बुढ़िया दूसरा दिखता है आप कहे तो और तो पहले से ही था अरे तो इधर पहले से ही ये डिजाइन है तो पुराने डिजाइन है ईश्वरी विचित्र माया है आप जहाँ जो नया दिखाओगे उससे पहले पुराना वो रहत रहता कहीं अन्यत्र रहता उसका इतना ही कर दो तो चौड़ाई कम कर दे चौड़ाई ज्यादा कर दे इतना ही तुम करोगे और क्या कर डिजाइन तो वही रहेगी बरसात के दिन में देखने लायक होता है कीड़े पैदा होते हैं इतने एक एक से एक। ट्रेन बना दिया आप ट्रेन तो बहुत में तो तो तो फिर भी कुछ नहीं अब दक्षिण में आगुंबे फर्श श्रृंगेर की तरफ जाएंगे बरसात में तो हो देखने लायक सड़क पर हजारों क्या है जहरीला होगा डरेंगे अब कोई ऐसे चलते हैं, नाक से निकलते ना मल वैसे निकलते रहता है उसके पीछे पीछे, पीछे पीछे चलते रहता है माल बनाया मैंने क्या है इसको जुकाम हो गया <laughs> और और ऐसा पीछे से से निकल रहा और आगे से जा रहा है आगे जा <laughs> इसे मानना पड़ेगा सारा कार्य कैसा है नित्य ज्ञानवान ईश्वर जन्य है, ये मानना है। नित्य विशेष गुण है ज्ञान उसका आधार ईश्वर से जन्य है ये सारा पृथ्वी दिखाई कार्य आप आपके दुड़ जलीय दृढ़ को किस मलियुड़ को किसने बनाया तेजस्वी को किसने बनाया तेजस्वी वायु को वायुवी को किसने बनाया परमाणु को जोड़ने की क्षमता किसको है आप तोड़ना जानते हो जोड़ना नहीं जानते आदमी तोड़ना जानता है कई चीजें ऐसे हम लोग तोड़ देते हैं नहीं जोड़ना हम नहीं जानते चलो ले जाओ गंगा जी खो कबाडी को दे दो टूट गए तो क्या करना कबाडी को दे दो अरे जोड़ना जानो नहीं जोड़ना नहीं जान और चित्रित तरीके तुम्हें तो जोड़ने का निकाला भी ऐसे विफल भी हो जाता है है ना? इसके लिए ऐसे गोंदे बना भी क्विक लेकिन फिर भी जो टूटा होगा जितना भी जोड़ने की को कोशिश करो वो टूटा ही रह जाता है आप तोड़ना जानते जोड़ना जानते मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी है हम तोड़ना जानते हैं जोड़ना नहीं जानते परमात्मा की यही विशेषता है वो जोड़ना जानता है तोड़ना नहीं जानता है पूरी कोशिश करता है जोड़ने की भगवान कृष्ण शांति संदेश लेगा इधर अपमान हुआ उसका दुर्योधन के पास फिर भी चाह रहा था जोड़ दो मैं मनुष्य धुर वो जुड़ना नहीं जानते आज वनाश हुआ ईश्वर की कार्यों को जोड़ता है दुणुकों दो प्रमाण को जोड़ा दुड़क बनाया तीन दुणुक को जोड़ा त्रिस बनाया अनंत ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया दृष्टांत जलीय दुड़ुक को दिया आप्य दुड़क वत्तम विवाद क्या है क्षित्यादि कार्य क्षित्यादि पृथ्वी आदि समस्त कार्यों को ले लेना नित्य विशेष गुण कौन है नित्य ज्ञान विशेष लेना ज्ञान कौन का आधार कौन ईश्वर उससे जम मे जन्य जो ओके ईश्वर जन्य है क्यों कार्य होने से के समान आप जो नित्य विशेष गुण का आधार है स ईश्वर वही ईश्वर समझाओ उसी का नाम ईश्वर नित्य विशेष के आश्रय भूत है उसी का नाम क्या है ईश्वर है और दृष्टान साधविक घटेगा दुणुक कैसा है जलीय जलिए सभी के द्वारा विशेष गुण भी रस सामान्य गुणों में से नहीं है ना सामान्य गुण कौन कौन होते हैं कौन कौन है सामान्य गुण संख्या परिमाण पृथक्त संयोग विभाग तस संख्या परिमाण पृथक्त संयोग और विभाग ये पांच गुण को सामान्य गुण माना गया कुछ लोग परत्वा परत्व को भी ले लेते हैं साथ बना देते हैं संख्या परिमाण पृथत्व संयोग और विभाग ये पांच चीजें हैं सामान्य गुण संख्या परिमाण पृथक् संयोग और विभाग किधर संख्या के सभी पदार्थों में ना परमाणु में भी ना एक, एक परमाणु बोलोगेगा उसमें है ना हर चीज में संख्या है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग्घा तमन और कोई संख्या हो ना हो एक तो एकत्र संख्या तो रहेगा ईश्वर कितना है और कोई संख्या भले ही नहीं, नहीं का तो तो है संख्या है संख्या तो रहेगा ही परिमाण भी रहेगा हर चीज में पृथ्वी का भी परिमाण और कोई परिमाण ना भी हो तो बहुत पर व्यापक है सबसे सब बड़ा वही माना जाएगा मैंने व्यापक परिमाण तो खुद के परिमाण तो है तो परिमाणवी तो सभी पदार्थों में रहता है परिमाण संख्या सभी में है परिमाण सभी में है पृथक एक दूसरे से एक अलग अनंत पदार्थ हैं एक दूसरे से अलग सिद्ध करते पृथक तो सभी में रहा संयोग भी सभी में है आकाश का काल के साथ संयोग है आकाश का वस्तु के साथ संयोग है संयोग संयोग का आधार सभी बन जाते हैं मन और आत्मा का संयोग माना अदय मन का संयोग का आधार बढ़ो गया आत्मा आत्मा में संयोग आ गया विभाग भी ही जो संयुक्त होते हैं विभक्त भी जरूर होते हैं एक से संयुक्त जो होगा वो दूसरे से विभक्त रहेगा ज्ञा परिमाण प्रत संयोग विभाग ये पांच गुण ऐसे है जो कि सामान्य गुण है इन सारे गुणों का नाम विशेष गुण है अतः रस क्या है विशेष गुण होगा अब रूप को में क्या दिक्कत है रूप को में क्या दिक्कत गणुप में हम नित्यत्व तो थोड़ी दिखा रहे हैं गणुप में कार्यत्व तो है और हम कह रहे इसमें नित्य गुण कौन सा रस रस का आधार कौन है नित्य रस का जलिय परमाणु उस परमाणु से जन्यत्व दुर्घनायक नहीं आया परमाणु जन्य आधार नित्य विशेष गुणाधार जन्यत्व ये आपका साध्य ना साध्य क्या है नित्य विशेष गुणाधार जन्यत्व नित्य विशेष गुण हो गया रस उसका आधार कौन हो गया जलीय परमाणु उससे जन्यत्व दृणुक में नहीं आ गया हम तो घटा रहा हूं हम साध्य को दिखा रहे हैं को साध्य नित्य विशेष गुण का आधार से जन्यत्व हम दृष्टांत में घटा रहे हैं नित्य विशेष गुण कौन हो गया रस उसका आधार कौन है जलीय परमाणु उससे जन्यत्व दृणुक में आ गया साध्य आ गया हेतु कारक औित में घटाओ कार्यत्व तो है ही नित्य विशेष गुण लूंगा वहां पर ज्ञान उसका आधार हो गया ईश्वर उससे जन्य क्षति नित्य विशेष गुण हो गया ज्ञान उसका आधार कौन है ईश्वर उससे जन्य कौन हो गया सत्यादि कार्य साध्य भी आ गया हेतु तो गया हमेशा दृष्टान दस्ता दोनों में साध्य रित्व को ढंग से घटाना चाहिए घट गया तो सर कामुमान पक्का है। और वो जो नीति विशेष गुणाधर को उसी का नाम ईश्वर है जिससे दृण का पैदा कर दिया गया था सारा पृथ्वी आदि को उसी ने पैदा किया इस तरह से ईश्वर का ज्ञान की नित्यता सिद्ध हो गया